और दूसरी बात यह भी है समवाय के विषय में जिज्ञासा होती है क्या संवाय है समवायम अत्यंत अभिन्न नवा संवाय जो है उनसे वो अत्यंत अभिन्न ही अभिन्न है पहले प्रत्यक्ष है यापत्ति करोगे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता आते हुए अनुमान अपने आप नहीं होगा क्योंकि जब आपकी नहीं है कहा नहीं, नहीं अन्य अन्य हो जाने के कारण से वो भी नहीं हो सकता अन्यथा क्या है तादात्म संबंध से जो व्यवस्था बन सकती है तो समय मानने की क्या जरूरत तो? अभेद भेद सहिष्णु अभेद कहते हैं तादा तो? अब इसलिए प्रश्न थावाय तो के अपने समवाई अर्थात समवाई कौन होते हैं पांच जोड़े माना ना उन्होंने उन पांच जोड़ों को समवाई कहा जाता है द्रव्य और गुण अवयव, अवयवी, क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति नीति द्रव्य विशेष ये समवाय कहे जाते हैं उन के व सम्वाई, उन समय व्यावत अभिन्न कला पक्ष क्यों समवाही व्यतिरिक समय से स्वभाव प्रसंगात नावत अभिन्न क्योंकि का फिर से अतिरिक्त संवाय हो नहीं सकेगा यदि अभिन्न पक्ष है तो फिर पृथक पदार्थ कैसे हुआ अर्थात में अंतर्भाव हो जाएगा पृथक तो नहीं रह जाएगा जिस समवाय से अभिन्न मानोगे तो उसी में वो अंतर्भाव हो जाएगा अभिन्नत्वा देगा तो फिर पृथक पदार्थ तो सिद्धि नहीं हो पाएगी इसलिए अभिन्न पक्ष तो आप मान नहीं सकते हो भिन्नवे तो यदि भिन्न पक्ष में समवाय सुम अपने समवा के साथ किस संबंध से बताना पड़ेगा वहां भी कोई संबंध है या नहीं संबंध है तो संबंध भी कौन सा है कोई है या कोई दूसरा है ये चर्चा दोष दोषी ले जाएगा नतावद उससे भिन्न कोई और संबंध है उन दोनों के बीच में। और अपने का बीच में कोई है। ऐसा आप नहीं कर सकते समय कल्पने प्रसंगात या तो संबंध में समय कहनी पड़ेगी ना उसको भी समय कहना पड़ेगा और जो दो के पिछड़ा समवाह और समवाय समय के और पिछड़ समवाह क्या अंतर है अंतर कुछ ना मानना पड़ेगा ना क्योंकि दो जो थे जैसे अवय और अवयवी दो द्रव्य के बीच में समवाय था ये जो पृथक पदार्थ संवाय वो समवाद्रव्य है आद्रव्य का द्रव्य के साथ समय जोड़ने वाले को भी असमय कहा हो गई जैसा गुण और द्रव्य का बीच में अद्रव्य और द्रव्य के बीच भी समवाये समवाय भी क्या है एक अद्रव्य है वो घट के साथ बीच में समय समवाय मानोगी वो भी समय माना जा सकता है लेकिन उस समय का स्वरूप और उस समय बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ नहीं तो एक से व्यवस्था पर कल्पना करोगे फिर और एक समय और एक समय ऐसे करते हुए भी दोष हो जाएगा कि दो समय का बीच में आपने क्या कर दिया है और गुण है इन दोनों के बीच में आपने समाय माना अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? भी आप मानोगे, ठीक? तब पदार्थ है, यानी पूछूंगा इससे और इससे। कि जैसे समय कहोगे फिर यह और गुण के बीच एक और समाय होगा यानी दूसरी समवाय और गुण के बीच में एक और समय माननी पड़ेगी और वो समय पूछूंगा गुण और दूसरी समय से भिन्न है कहोगे फिर उन अनवस्था हो जाएगी समय समय समय समय गल करते जाए तो अनवस्था हो जाएगा नाप नास्ती के वाच और इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है ये भी नहीं कह सकते आप क्योंकि दोनों पृथक पदार्थ है तो हो नहीं सकता पिंड सामान्य समवाया नाम परस्पर संबंधा भाव है सती गौ हो यदि व्यवहार स्वीकार क्योंकि ये भी नहीं कह सकते संबंध नहीं है कोई न कोई संबंध आपको तो मानना ही पड़ेगा जिस संबंध क्या विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा नहीं तो क्या होगा गौ शब्द पिंड गोत जाति तीन इन दोनों का संबंध जोड़ के विशिष्ट ज्ञान होता है ना यदि ना हो संबंध फिर क्या होगा पिंड गो गो ऐसे ज्ञान हो जाएगा इनको जोड़ने वाला रहेगा नहीं कहते हैं पिंड सामान्य संवाय नाम परस्पर संबंधा भाव पिंड हो गया गो संवाय हो गया गोत्वा और संवाय रूप संबंध इनको परस्पर संबंध नहीं करोगे तो यंग गहू से व्यवहार हटा करके पिंड संवाय सम्वाया ऐसा भार स्वीकार करना पड़ जाएगा या आपत्ति है इसलिए समन्ध मानना पड़ेगा और बीच का संवाय हो नहीं सकता क्योंकि अनवस्था आ रहा है वो क्या कहते हैं संवाय द्रव्य निष्ठ समवाय निरूपित प्रतियोगिता आपका तो समन्ध मानते नहीं है लोग क्योंकि यह है अनुयोगी यह है प्रतियोगी इसमें रह रहा है रहने वाले का नाम प्रतियोगी जो आधार होता तो उसका नाम अनुग्री तो प्रतियोगी में प्रतियोगिता अनुपित समय संबंध संवेक्षण कौन है गुण अतएव द्रव्यनिष्ठ अनियोगिता निरूपित समवाय है तन निरूपित प्रतियोगितावान कौन है गुण है संबंध मान लेंगे तो द्रव्य निष्ठ संवाय निरूपित प्रतियोगितात्मक संबंध से द्रव्य गुण में रहता है इसे गुण निष्ठ प्रतियोगिता निरूपित संवाय से निरूपित एक अनियोता नामक संबंध मानूंगा उससे संवाय रहेगा द्रव्य में इस तरह से वो कल्पना करते हैं तो वो जो पूछूंगा अनियोजित प्रतियोगिता क्या कोई वृत्ति नियामक संबंध है नहीं हो सकता क्योंकि अनियोगी प्रतियोगी नियत नहीं है तो दोनों संबंधित कैसे हो जाएगा इसे अनियोगिता तो बदलते रहने वाली वस्तुएं हैं तो वृत्ति नामक संबंध हो नहीं सकती। तो व्यवस्था नहीं बनेगा कल्पित संबंध से। इसलिए वो भी व्यवस्था नहीं हुई तो अवय अवैरो गुण गुणी रहो जाति जाति बध क्रिया क्रियाव से परस्परम ताजा संबंध है तक इसलिए हमारे मत में अवय अवयवी गुण और गुणी जाति जातिमान क्रियावान चार जोड़े मानेंगे पांचवाणी नीति द्रव्य और विशेष विशेष खंडन हो गया विमान समय में वो नहीं रहेगा इस इन चार जोड़ों के उसका वर्णन पूर्व में हम कर चुके हैं इस प्रकार से प्रभाकर और वैशेकों का मत खंडन हो गया अब आइए न्यायों का जो सोलह पदार्थ मानते हैं तो चार बोल रहे हो तो सोलह बोलते चार गुणा बढ़ा दिया है तो कैसे उसका अंतर्भाव करेंगी इतना सारे को बहुत आसानी से हमें करने की जरूरत ही नहीं है उनके चेड़ों ने कर दिया है काम सरल कर दिया हमारा काम कैसे कभी केशव मिश्र नाम का व्यक्ति हुए जो तर्क भाषा रूप एक ग्रंथ नाम से लिखा है ना तर्क भाषा न्याय का मुख्य वास्तव में जो मूल ग्रंथ कौन है तर्क भाषा वैशे का मान दोनों का खिचड़ी तर्क संग्रह वास्तव में न्याय का है ना वैशेषिक का कुछ बातों को वैशिष्ट्यों का ले लिया कुछ न्यायिकों का लेकर काम चलाते का सोलह पदार्थों का प्रकरण कई बार पढ़ा चुके इस को नहीं लिया जरूरत छोड़ो तर्क काम चल गया तर्क भाषा से पूरा खुल जाता है न्याय दर्शन जो है सोलह पदार्थों का वर्णन बहुत सुंदर किया है तर्क भाषा के श्र रखा है उन्होंने क्या किया स्वयं वहां समझा दिया उनका जो 16 पदार्थ है भाव पदार्थ वो 6 में अंतर्भ हो जाएगा कौन सा छे वैश्विकों ने छो कहा उस मंत्र होगा। और उस छे में से दो कम खंडन कर चुके हैं बचा कितना इसलिए? चार, चार। हमारा मस्जिद अगर हमें अलग प्रयास खास करने की जरूरत नहीं है फिर भी संक्षिप में बता रहते देखो प्रमाण आदि और यद्यपि अत्रि मंत्र प्रमाण आदि यद्यपि हमारे कहे हुए चार में ही सब अंत हो जाएंगे तथा भी कीर्तनम फिर प्रयोजन की वजह से वो चार को सोलह में विभाग करके समझाया है यह बात हम नहीं कह रहे हैं कौन कह रहा है ये कहते हैं पदार्थ ठटक प्रकरणे ककार नहीं है पदार्थ शटक प्रकरणे केशव मिश्री रेव उत्त पदार्थ छह भाव पदार्थों का प्रकरण का वर्णन करते हुए केशव मिश्र के द्वारा यह बात कह दिया गया है इसलिए हम यह विस्तार रूप से उनका अंतर्भव करने की चेष्टा नहीं करेंगे नहीं है एक लोग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं नहीं नवे है एक लोग तो भाई जो उनका सोलह है वह छह भाव में अंतर हो सकता है फिर भी थोड़ा संकेत करते हैं यद्य प्रत्यक्षादी प्रमाणानी इंद्रिय तत्सनिकर्ष ज्ञान प्राकृत्यादि रूपाणी प्रमेय अंतर्भवंती प्रत्यक्षा प्रमाण क्या है और और उसके सन्निकर्ष व्याप्ति ज्ञान ज्ञान शब्द ज्ञान के कहते हैं सबको किसको अनुमितिमिति शाद अर्थापतियों अनुपलब्धियों को इसलिए ज्ञान को भी ले लिया साधन कोटि प्रमाण कोटि में और ताकत इत्यादि रूपये जितने भी प्रमाण है प्रमेय में हैं। में वास्तव भी ले लिया है तो द्रव्य गुण में अंतर्मा हो गया सारा प्रमाण फिर तथा फिर भी प्रमाणी बिना तेजाम प्रमे अनुपत्ति है फिर प्रमाणों के बिना प्रमेयों का प्रमेत्व ही बनता नहीं है प्रमाणों से ही प्रमेय का प्रमेत, प्रमेत सिद्धि हो गई प्रमेय तो प्रमे मालूम कैसे होता है बिना प्रमाण का मानाधीना स्वयं करें मानाधीन तत्व सिद्धेश्च युक्त प्रमाण नाम पृथक उपवर्णम इसलिए प्रमाणों का पृथक करना उचित ही है अतः यहां पर हमने मानवेदेव में पहले प्रमाण उप वर्णन किया बाद में उन परमाणु से सिद्ध प्रमेयों पर विचार कर रहे हैं संशय प्रयोजना इसलिए भाव पदार्थ जितने भी लोग चाहे जितने भी गिनावे है? चार से ऊपर जितनी भी संख्या कोई भी गिनावे वो सब वास्तव में चार में ही अंतर्भाव हो जाएगा कोई पहले सोलह कर दिया कोई 24 का है कोई 25 का है कोई छत्तीस का है पैंसठ का है चाहे सौ का है सब कहा आएगा चार में वास्तव में अंतर्भाव हो जाएगा पदार्थ्य है इसलिए और जो हितेशवा और जो अनंत भूत अन्य जो इनमें अंतर्भूत नहीं हो पाएंगे ऐसी भी चीज होंगे उनको हम पदार्थ ही नहीं मानेंगे ऐसे पदार्थ ही नहीं होगा जैसे पुष्प है, है, है चीजें हैं, अन्य लोग जो कल्पना कर जिन्म को ना भाव में कह सकते उसको न अभाव कह सकते ऐसे पदार्थों को पदार्थ ही नहीं मानते अनंत भूतारांच पदार्थ तो पत्ते है युक्तम अभाव पदार्थ निरूपणम तो इसीलिए हमारे द्वारा जो अभाव निर्माण जो शुरू किया जा रहा है वह उचित ही है चतुर्धिभागवानेय पदार्थ पदार्थ का शुरू करते अभावुच्य प्राग भावि भेद से चार प्रकार से ही विभक्त है यह अभाव नाम का पदार्थ हम चार प्रकार का मानते हैं अभाव, भाव, भाव और अन्योन्य भाव और छठा प्रमाण के द्वारा का यह विषय है छठा प्रमाण कौन अनुपलब्धि प्रमाण का यह अर्थात विषय है ऐसे पदार्थ अभाव तो नाम से हम लोग कहते हैं अर्थात छठे प्रमाण का जो विषय भूता पदार्थ उस पदार्थ को हम लोग अभाव से कहते समझा रहे हैं। अभावो अभाव के दो प्रकार का होता है एक संसार भाव और दूसरा अन्योन्याभाव दो प्रकार का संसर्ग संसर्गा तो संसर को फिर तीन प्रकार से समझाया जाता है संसार भाव पुनः त्रिविदा प्राधभाव प्रध्वंसा भाव अत्यंता भे त्रिविधा भेदिद संसर्गा को तीन भाव विभक्त करके समझाने के लिए व्याख्या करते हैं प्राख प्रध्वस और अत्यंता भाव दृष्टांतों से समझा रहे देखिए श्लोक कुमार भट्ट के सिद्धांतों को अपने श्लोकों में लगा रहे हैं कुमार भट्ट के अपना श्लोक काल है शब्दावली इनके अलग क्षीरे दध्य भाव स हीगव प्रवीण प्रध्वंसा भावर्देत पय सौ भाव्य पत्यो भविपवनाशु रूप्य भाव, भाव चानियाफुट घटाधौ प्रभाव केवलं भूतलं भूतलम शीरे दूध है आपके सामने और इस समय उसमें दही का भाव दिख रहा है यदि कोई पूछे दूध दे दिखा करके दही है तब तो आप क्या कहोगे ये नहीं नहीं इसमें इससे दही बन सकता है इसमें हम जामन डाल दें तो दही हो जाएगा इस समय दूध में होने की संभावना है ना दही का अतव दूध में दही का प्राग भाव का राग पर भी नहीं ऐसा जो दूध में दही का भाव है उसको विद्वान लोगों के द्वारा प्राग भाव नाम से यहां शास्त्रों में कहा गया है दध ने तुपयसो अभाव आचार्य पाद आचार्य पाल कुमार भट्ट का कहना है दही में जो आप दूध के अभाव देख रहे हो दूध क्या हो गया दही बन गया दही बनने के बाद में दही में पूछा जाए, है इसमें दूध है या नहीं तो आप कहेंगे भाई दूध कहा रह गया अब तो दही हो गया है इसलिए अब इसमें दूध का अभाव जो दही में दूध के अभाव दे करे हो उसका नाम क्या है प्रध्वंसा भाव तध रितु पयसो अभावम दही में जो पयो अभाव है दूध का भाव है इसी को प्रध्वंसा पाव माह आचार्य पाद कुमार भट्ट इसी को प्रध्वंस भाव नाम से कहते हैं भाव संजो भवधि पवनाद्येश रूपाद्यवा पवनाद्यशो पवनादियों में अर्थात वायु आकाश काल दीर्घ आत्मा इनमें क्या है रूप का अभाव है जो उसको कहते हैं अत्यंत अभाव नाम से अन्योन भाव माशु स्फे दि तुम घटा दो भाव घट पट नहीं है पट घट नहीं है यह जो व्यवहार है एतार्यहार के प्रति घट में पठत्व भाव जो देख रहे हो और पट में घटत्व के भाव जो देखते हो उसी का नाम अन्योन्य भाव इस प्रकार कुमार से कुमार भट्ट का सिद्धांत है घटक पठोन पटक घटोन भाव है लेकिन प्रभाकर कहते हैं अभाव नाम का पदार्थ मानने की जरूरत ही नहीं है अभाव आख्य पदार्थस्तु नास्तिक प्रभाकर ने कहा है कि भाई अभाव नाम का कोई पदार्थ ही नहीं फिर घटा भाव का अनुभव जो होते तो ही क्या है घटाभाव तो तत्पक्ष है तत्पक्ष प्रभाकर मत है प्रभाकर के मत में घटा भाव क्या है केवलम भूतलम मतम केवल भूतल का नाम घटा भाव, केवल भूतल का नाम घटा भाव। अब इस पर विचार होगा ऐसे कैसे हो सकता है केवल भूतल को ही घटाभाव कहा जाता है जब भूतल केवल न होकर घट से विशिष्ट होता है तो अब क्या कहेंगे घटवद भूतड़ पट से विशिष्ट है तो पटवद भूतण जब किसी से भी विशिष्ट नहीं हो तो अभावद भूतणव कहोगे किसी भी विशेषणों से विशिष्ट नहीं है तब तो क्या कहेंगे अभाव वाला तो हम पूछा कौन से अभाव वाला है तब आप कोई न कोई वस्तु विशेष का नाम ले लो अगर कौन घटा भावत भूतल ऐसा कहेंगे अत भूतल जब केवल है किसी भी विशेषण से विशिष्ट नहीं है और उस ऐसे में आप ऐसी विशेषण को आप वहां अभाव शब्द के द्वारा कथन कर देते हैं अतए भूतल से अलग कोई अभाव को चीज नहीं यदुक्तम भावान्तर भावान्तरम अभावी तन मंदम लोग कहते हैं भावान्तरम अभाव तुम यह कोई पदार्थांतर नहीं है भावांतर नहीं पदार्थांतर नहीं है अभाव ऐसा ये जो कह रहे हैं वाम का कहना ठीक नहीं है। क्यों क्योंकि अघटम भूदल यह भूजले घड़ो रास्ती इत्यादि विशिष्ट व्यवहार नाम विशिष्टभूतलमूलत्शिषूत तत्वा अवश्य आश्रणीयताशिष्ट जाने ये भूतले घटना ये भी विशिष्ट ज्ञान है इत्यादि विशिष्ट व्यवहारों को विशिष्ट भूतल विज्ञानमूल ये भी क्या है विशिष्ट भूत जैसे घटोदूतल विशिष्ट विज्ञान वाला है वैसे ही घटावदूतल विशिष्ट विज्ञान तशिष्टभूत जैसे घटोदूतल विशेषण शेषण घट रूपी भाव पदार्थ को मानते हो उसी प्रकार से घटाभाव में विशेषण घटाभाव को भी पदार्थांतर मानना चाहिए एक कहता है तत्व अवश्य श्रेणी अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए न नूतल वेदना देव अय व्यवहार इति सांप्रदम भूतल वेदना देव अयम व्यवहार न सांप्रदम यदि प्रभागी फिर क्या मानने की जरूरत है केवल भूतल के ज्ञान से वार मान लो कभी ऐसा नहीं हो सकता तब कदम घटवध में भी घटाव भूतल व्यवहार होने लगते तथा भी भूतल विज्ञान के उसमें भी एक अंश भूतल विज्ञान है इसलिए फिर व्यवहार क्या जा जा गट तो हो जाएगा घटवत घटाभावत भूतल हो सकता है क्या ऐसे घटवत घटाभावत भूतल ऐसे घटव भी है और घटाभाव वाला भी है ऐसा हो जाए नहीं हो सकता इसीलिए आपको घटवध में जैसे भूतल से के भाव पदार्थ बिल्कुल स्वीकार किया है इसी प्रकार से घटाव भूतल में भी भूतल से बिन घटाभाव नाम का पदार्थ अंतर स्वीकार करना चाहिए तब वह कहता है ननो धन मात्र ज्ञान से अभाव व्यवहार कारण केवल भूतल ज्ञान है है ना वो जो में या तो भावि का ज्ञान होगा या अभाविष्ट ज्ञान हो बल्कि नियम है तद्वत्ता ज्ञान प्रति तदभावत्ता ज्ञान प्रतिबंध का इसलिए कहते कि भाई तन्मात्र ज्ञान मात्र अभाव व्यवहार का कारण है कि मैं मात्र शब्द भूतल मात्र तन्मात्र भूतल मात्र का जो ज्ञान है वह अभाव व्यवहार के प्रति कारण है वह मात्र का अर्थ क्या होगा किसका व्यवर्तन करने के लिए मातृ प्रयोग कर रहे हो किसका व्यवर्तन करना आप चाहते हैं मातृश् प्रयोग करें मातृशब्दी भूतला तिर तत्वांतर प्राप्ति यदि आप शब्द से भूतला अन्य वस्तु का निषेध करने के लिए प्रयोग कर रहे हो फिर वो अतिक्त क्या होगा कोई अभावित तो होगा क्योंकि भावों से विशेषणता मानी रहे घटो भूतल को अविशेष कर दिया और केवल भूतल का मतलब क्या कोई भी भाव विशेषण से नहीं होना केवल भूतल का मतलब भूतल मात्र ज्ञान का तात्पर्य क्या है किसी भी प्रकार का भाव विशेषण नहीं होना भाव विशेषण नहीं होने का मतलब क्या मात्र शब्द से भाव विशेषण का निषेध कर रहे हैं आप निषेध क्या चीज है वो वही अभाव पदार्थ स्थापित होगा इसीलिए सीधे सीधे न मान करके घूम फिर करके आप उस भाव को मान रहे हो बस तो न्याय देंगे यहाँ पर अभी तर्क सुंदराय का बात देखिए अन घटवित प्रसंग पूर्वोक्त दोष अन भूतल से अनिशबी मातृशब से, से तो, तो उससे वैसे साधारण भूतल में कोई भी अभाव को गठन कर सकता हो तो घटवत भूतल में भी हम केवल भूतल को देखता हुआ उस अभाव को देख सकता हूं जैसे पूर्वक्त दोष है वह दोष वैसी की वस्ती रह जाएगी तब फिर कहेगा मात शब्द हटाओ केवल शब्द भी हटा एकाकी भूतल कहूंगा क्योंकि एक शब्द से एकद आकी नच असहाय एक सूत्र एकाद आकी असहाय पाणी के सूत्र नीचे दिया वहीं पर है मूल में ही है पांच तीन बावनवा सूत्र नीचे नंबर भी दिए हैं एकाकी भूतल वेदना तत्कार एकाकी भूतल का जो ज्ञान है उसी को अभाव व्यवहार के प्रति कारण मान लो इतना वाच्यम एकाकी शब्दस्य एक संख्या योगित्व घटवती प्रसंग एकाकी शब्द को एक संख्या का योगी मानना पड़ेगा एक संख्या संबंधी माननी पड़ेगी एक संख्या एक संख्या विशिष्ट भूतल ऐसा लेना पड़ेगा एकाकी भूतल का मतलब तब ये तो घटवत घटवती प्रसंग घटवत् भूतल में भी घट जाएगा कि एक गट से संबद्ध एक भूतल को भी कहा जा सकता है और इतना ही एकाद एक अर्थे असकृत असहकृत तो पाठ गलत है यहाँ ठीक करो असहकृत अर्थ द्वितीय के दूसरे के द्वारा असहकृत अर्थ शर्त लेते हो तो तत्वांता आप तो तत्वान पदार्थ को मान नहीं पड़ जाएगा इस तरह से घूम फिर करके आपका अभाव पदार्थ को वैसे मानना पड़ रहा है जैसे घट कुटी प्रभात न्याय है घट कुटी प्रभात न्याय घट कुटी किसको कहते हैं हैं? घट कुटी कहते हैं चुंगी घर को ये जो ऑक्ट्राई टैक्स भरते हैं ना टैक्स भरते हैं चंगल से जब एक शहर से दूसरे शहर में आएंगे बीच नहीं रहता डंडा लगा करके बैठा रहते हैं ट्रकों को रोकते दे सबको रोक दे माल वाले लाओ टैक्स भरा कि नहीं भरा वहां से नहीं भरा तो उस समय भरवाते हैं चुंगी बोलते हो उसको ऑक्ट्राई बोलते हैं महाराष्ट्र में नहीं चुंगी भी बोलते हाँ आँ, चुंगी ऑक्ट्राई अलग अलग से होते घट्ट कुटी संस्कृत अब हुआ कि एक आदमी ने सोचा हम थोड़ा कर बचा लें पैसा बचा लें वो रात में निकला था इसीलिए तो उसे जब वो चुनी वाले रात भी पकड़ लेते हैं ना उसे बचाने के लिए जंगल के कच्चे रास्ते में गया रोड से नहीं गया वो कच्चे रास्ते घूमते घूमते घूमते घूमते सवेरा जब हुआ तो देखा कहाँ खड़ा है वो उसी घटकोटी के सामने खड़ा चुंगी घर के सामने ही यहाँ क्या सवेरे हुआ तो देखता कहा है तुम्हें वही जहाँ नहीं होना चाहिए उधर ही पहुंच गया उसी प्रकार का आपका भी यार जिसको नहीं मानना चाहते थे अंततः उसको मानना ही पड़ रहा है, है। वह उसका अतिक्रमण नहीं कर सके मैंने आप अपनी बात काट कर जो है अंत को मान लिये भी केवलादिशब्दों की व्याख्या तो केवल भूतल मात्र भूतल एकाकी भूतल ये सब विशेषण दोगे ना शब्द है ना भी व्याख्यान कर लेना चाहिए तब कहते हैं अब प्रभाकर चला है भवनाथ उसको खंडन करने जाने देखिए अत्रह भवनाथ यूपी जहा अभाव ज्ञान होता है वहां ज्ञान नहीं हो सकता नास्ति। किंतु नावधि तो रहेगा संसिष्ट स्वरूप ज्ञान नहीं है लेकिन स्वरूप ज्ञान रहेगा दी स्वरूप आस्थे इस प्रकार दो प्रकार के स्वरूपि केवल स्वरूपि और संस्रिष्ट स्वधि ऐसे दो प्रकार के स्वरूपि माननी पड़ेगी संस्कृत धीतो सर्व से जो भिन्न ज्ञान होता है उसी का नाम ज्ञान ज्ञान हम कहते हैं। न मेयांत्र उसी को अभाव शब्द शब्दा व्यवहार कर लेते हो वह तो भूतण मात्र ही है अलग कुछ भी नहीं है अभाव को हम न मेयांत्र प्रमे पदार्थ अंतर हम नहीं मानते हैं ऐसा उन्होंने कहा है उनकी पंक्ति में घट के अभाव का हो जाए। वहां नास्ती वहाँ घट संबंधित घट विशिष्ट भूतल ज्ञान नहीं है स्वरूप स्वरूप ज्ञान तो ही है यदि दी स्वरूप रास्ते या ऐसे दो स्वर्पय आना पड़ेगा पत्र या संस्कृत तो अन्या विधा और जो ज्ञान से भिन्न प्रकार के की सा तन मात्र उसको त्री प्रकार कहते हैं और ज्ञान जहा भूतलादि में घट आदि के अभाव का भान होता है वह घट से युक्त भूतल ज्ञान नहीं होता घट से भूतल ज्ञान होगा क्या नहीं होगा अतय संसुष्ट ज्ञान नहीं हुआ संस्रेष्ठ मैने घट संश्र भूतल का स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ अतः दो प्रकार का है भूतल का स्वरूप संस का केवल भूतल स्वरूप ज्ञान केवल भूतल स्वरूप ज्ञान है ना यही अभाव ज्ञान के प्रति व्यवहार के प्रति पूर का पूर्व पक्ष का मा� मानना है एक घट के रहने पर दूसरे घट के न रहने पर एक घट के रहने पर और दूसरी घट के न रहने पर जैसा होता है स्वर्पि माननी चाहिए तो दो प्रकार की स्वर्पि माननी चाहिए जो एक घट स्वरूप घट का होने पर और दूसरा वह जो घट का न होने पर तो स्वरूप ज्ञान किसका भूतल के स्वरूप ज्ञान दो प्रकार की उनमें घटका से भिन्न काल की जो स्वरूप ज्ञान है वह क्या है तन्मात्री सबसे कहा जाता है और वही अभावि कारण ऐसे माना खंडन करते नहीं नहीं तत्र तस्तव्यम हम उनसे पूछते हैं भाई ठीक है संसधि तो अन्य संस्कृत जो सर्वज्ञान घट विशिष्ट भूतल ज्ञान से भिन्न जो अपने ज्ञान का केवल स्वर्व ज्ञान केवल भूतल ज्ञान उसका विषय क्या है किम भ्रमेय अनुतम जो कहेगा, कहे चुके, लिखा है ना? का था? मात्र मात्र जाएगा। अंत में, उस पहले जैसे दोष मातृश् अभाव सिद्ध हो जाएगी और भूतल से अभिन्न कहोगे तो घटवती में प्रसंग हो जाएगा भाव स्वभाव इसलिए कहते हैं भूतल से कहोगे मात्र प्रसक्ति शर्थ तो माननी पड़ेगा भाव को और यदि तो घटवत अधिकारण भूतल होने लग जाएगा घटवती संसूपी नूतल स्वरूप ज्ञान ही तो होता है तो अभाव ज्ञान नहीं होगा चेतना ऐसे नहीं हो सकते क्यों है तत्व प्राप्त हुआ कि आप ही के कहे अनुसार दोनों प्रकार के स्वरूप ज्ञान कहाँ हो रहा है भूतल में तो हो रहा है घटवैशिष्ट स्वरूप ज्ञान और घटावि वैशिष्ट रहित तो स्वरूप ज्ञान दोनों कहा हुआ भूतण भी तो हुआ तो भूतल स्वरूप से भिन्न दोनों में से कोई भी नहीं है दोनों ही भूतल स्वरूप में ही लग रहे हैं इसलिए कहते हैं उक्त रीति के अनुसार कथन है स्वरूप उत्तरी कथना स्वीय से भूतल अतृ श अतृक्ता यदि ये बात नहीं मानोगे वही दोष आएगा मातृशब्द को अति मनिपड़ जाएगी तो उससे अभाव हो जाएगी अभी दूसरी बात संसृष्ट स्वरूप त शब्द तो ज्ञान में भी मैं आपसे पूछते हैं वहां कर दिया मानना पड़ेगा ना अन्य से असंतमी होना चाहिए ना भूतल से संसिष्ट भूतल तो नहीं होगा भूतल भूतल होगा क्या उसे भिन्न माननी पड़ेगी तो भिन्न मानोगे वो असंस्टुतम तो एवर्थ बलाद आप वो अन्य शब्द से जो ग्रहण होगा वो अन्य शब्द क्या होगा वो असंस्टमे वर्थ असंस्ट पदार्थ कथन कर रहा है ये कैसे कर ये बलाद आप नो कहा गया कि संस्कृत स्वरूप तो अन्य वहां ज्ञान के पूछ रही है थोड़ा अलग है बात मेरा कहना है आपने कहा संस्कृत स्वरूप ज्ञान से जो भिन्न है वो क्या है स्वरूप ज्ञान केवल स्वरूप दो प्रकार का स्वपज्ञान थे ना एक संसठ सर्वज्ञान दूसरा और कर, तो क्या कहा ज्ञान से वहां जो अन्य शब्द है उसका क्या असंश्रष्ट में अर्थ को मनना पड़ेगा ना संश्रिष्ट स्वरूप स्वरूप ज्ञान भिन्न का मतलब स्वरूप ज्ञान एक हो गया संसृष्ट उसे बिन का मतलब क्या? असंसृष्ट स्वरूप ज्ञान ऐसा नहीं बढ़ी असंसृष्ट मतलब गया किस से असंसृष्टृष्ट उठेगा किससे? घट से असंसृष्ट घट से असंसृष्ट का मतलब क्या? घट का अभाव से संसृष्ट है भूतल कैसा है घटाभाव संसृष्ट ही आएगा अर्थंत्र तो गत्वा घूम फिर करके आ गई संसृष्ट ज्ञान अन्या कार्य आपको क्या करना पड़ेगा असंसृष्ट क्योंकि संसृष्ट स्वरूप से जो भिन्न का मतलब वो भिन्न कैसा होगा वो असंसृष्ट स्वरूप ज्ञान ही होगा असंसुष्ट स्वरूप तो होगा के नृष्टम पूछा जाएगा घटे न कहोगे अर्थात घट संसर्ग अभाव कहोगे अर्थ घटा भाव का संसर्ग आ गया ना इस तरह से न चाहते हुए भी आपको अंत अभाव को मानना पड़ रहा है पुनर्भि प्राचीन दोषा इसे पूर्व के दोषों से आपको दो उद्धार नहीं हो सका अभाव नाम तत्व अवश्य आश्रय इसे अभाव नाम का एक तत्वांतर अवश्य मानना पड़ेगा अत ही अतः पंच पदार्थ इसलिए पांची पदार्थ होते हैं ये हमारा सकल पदार्थों की सिद्धि पूरी हो गई आप कोई शून्य पदार्थ मानता है कोई कुछ मानता है ना बहुत उनका मतों देख करके उठाएंगे जो पांच से भिन्न पदार्थ मानते हैं, हैं यही पांचम को ना मान करके अपना एक विलक्षण लक्षण मान लेते उन लोगों को उठाकर करके खंडन करना आरंभ करेंगे